कल्याणकारी और जो भी कल्याणकारी हो तुम्हारी जिंदगी में वो सब सुंदर है बाकी सब कुरूप जिससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है वो कुरूप है सुंदरता उसी में है जो कल्याणकारी और कल्याणकारी सत्य ही है इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम सत्य ही तुम्हारा कल्याण करेगा इसलिए सत्य के पालन के समान दूसरा कोई धर्म नहीं धर्म न दूसर सत्य समाना तुमने देखा सत्य की महिमा को तुम समझ रहे हो लोग झूठ बोलते हैं वो भी कहते तो यही है कि सच कह रहा हूं तुम्हारा झूठ भी चल जाता है समाज में तुम्हारे झूठ को भी अगला स्वीकार कर लेता है सत्य समझकर तुमने अपने झूठ को भी चलाया तो सत्य के नाम पर वो तो बाद में जब पोल खुलेगी तब खुलेगी लेकिन तुम्हारा झूठ कुछ समय के लिए सफल भी हुआ तो उसका कुल मिला के कारण इतना है कि तुम्हारे झूठ ने सत्य का सहारा लिया तो तुम्हारा झूठ भी सत्य का सहारा लेकर कुछ समय के लिए सफल हो जाता है तो यदि तुम सीधे सीधे सत्य का सहारा लो तो हमेशा के लिए सफल नहीं हो जाएगी क्या तुम्हारी जिंदगी सत्यम परम धीम लोगों को झूठ बड़ा सरल लगता है सत्य बड़ा कठिन लगता है लोग कहते हैं आज सत्यवादी हरिश्चंद्र का जमाना नहीं रह गया हमारे तो युवक मित्र भी बार बार गया अरे गांधी बाबू मत बन किस जमाने में जी रहा है तू सत्य कोई अतीत की बात नहीं है सत्य तो जीवन है सत्य कोई अतीत की बात नहीं है सत्य हमेशा के लिए सभी का कल्याण करता है जो भी सत्य का अवलंबन करे सत्य कोई पुरातन नहीं है सत्य नया भी नहीं होता पुराना भी नहीं होता सत्य न नूतन है न पुरातन है सत्य तो सनातन है उस सत्य का आश्रय करोगे तो कल्याण होगा तो लोगों को लगता है कि झूठ बड़ा सरल है मैं कहता हूं यह बिल्कुल भ्रमती है सत्य सरल है झूठ बहुत कठिन है पता है क्या समस्या है झूठ बोलने झूठ बोलने की सबसे बड़ी समस्या है कि हर झूठ को तुम्हें याद रखना पड़ेगा भूल गए तो गए काम से इसको मैंने यह कहा था तो उसको यह कहूंगा उसको यह हर झूठ को याद करके तब फिर दूसरे ने फिर पूछा तो फिर उसके आधार पर तुम आगे आगे नया नया नया झूठ के पुलिंदे बनाते चले जाते हो लेकिन हर झूठ को याद रखना पड़ता है यदि तुम झूठ को भूल गए तो गए काम से पकड़े जाओगे लेकिन सच बोलने का मजा यह है कि तुम भूल भी गए तो कोई टेंशन नहीं इसका मतलब यह हुआ कि तुम झूठ को बचाते हो तुम झूठ की रक्षा करते हो जबकि सत्य तुम्हारी रक्षा करता है झूठ रिक्वायर्स डे टू डे मेंटेनेंस बट द ट्रूथ डज नॉट वो तुम्हारी रक्षा करता है हर झूठ को याद रखते रखते रखते फिर आदमी एकदम टेंस हो जाता है हाँ फिर उसका पास्ट भी टेंस प्रेजेंट भी टेंस फ्यूचर भी टेंस इज ऑलवेज टेंस और फिर उसके चलते हाई बीपी, ब्लड शुगर हार्ट डिजीज और उस स्ट्रेस के चलते अंत में एक दिन टूट जाता है झूठ बड़ा खतरनाक है बिलीव में हमको वो सरल लगता है सत्यम परम धीम हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं देखो कृष्णम परम धीम नहीं लिखा रामम परम धीम नहीं लिखा शिवम परम धीम नहीं लिखा शक्तिम पराम धीम भी नहीं लिखा लिखा है सत्यम परम धीम ही लिखते तो राम के भक्त समझते कि हमारे लिए यह ग्रंथ बना है कृष्णम परम धीम कहते तो कृष्ण भक्त दावा करते शिवम परम धीम कहते तो शैव समझ लेते कि केवल हमारे लिए है शक्तिम पराम धीम लिखते तो शाक्त ये समझने की भूल करते ये केवल हमारे लिए है लेकिन सत्यम परम धीमही कहकर के व्यास जी ने कहा जो जो सत्य के उपासक हैं उन सभी के लिए है ग्रंथ वह सत्य एक है इसलिए सत्यम द्वितीय एक वचन लेकिन उसके ध्यान करने वाले उसको भजने वाले अनेक हैं, इसलिए धीमही बहुवचन एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती व सत्य एक है उसके नाम अनेक है कोई राम कहता है कोई कृष्ण कहता है कोई शिव कहता है कोई पराम्बा भगवती कहता है कोई अल्लाह कहता है कोई गाड़ कहता है कोई वाहे गुरु लेकिन वह सत्य एक है पानी को पानी कहो वारी कहो जल कहो वाटर कहो क्या फर्क पड़ता है इन इन शब्दों के द्वारा तुम जिसकी ओर इंगित कर रहे हो वह तत्व तो एक ही है बस उसी प्रकार ईश्वर कहो भगवान कहो अल्लाह कहो गॉड कहो इन सभी शब्दों के द्वारा तुम जिसकी ओर इंगित कर रहे हो वह तत्व तो एक ही है एकम सत्य विप्रा बहुधा वह सत्य एक ही है विवेकी पुरुष उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। आइए उनके अनेक नामों का आश्रय करते हैं कीर्तन मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि बोल नहीं नहीं। Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare नामों का संकीर्तन करते हुए आइए इस संध्या बेला में अब पुराण पुरुषोत्तम भगवान जो श्रीमद् भागवत के रूप में श्री कृष्ण खुर यहां पर विराजमान हैं, उनकी आरती करें भाव और प्यार से जयघोष करें श्री द्वार श्री गोवर्धन श्री गिरीराज श्रीपाली जय ओ नमः पार्वती पद लकी जय जय हरे स्वामी जय जगदी हरे भक्त जनों के संकट दास जनो शकर क्षण में संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे ने दूजा, प्रभु बिन और दूज आश करो किसी की होरण पर ब्रह्मा परमेश्वर परम ब्रह्मा परमेश्वर तुम सबके स्वामी हो या मृष मित मिलोसाई तुम गो मैं तुम भी होमेशन बंधु दुख भरता ठाकुर तुम मेरे स्वारा संग तुम मेरे ila भवानी मंगल भगवान विष्णु मंगल गरुध्वज मंगल पुंडरे काो मंगलायोहरे सर्वंगल मंगल्ये श्री सर्वाधिके शेत्र के गौरी नारायण नोस्ते नारायणीन मोस्पुते जल न शीतकर्णम पुष्पे देवाभिवंदनम स्वात्मकल्याण आत्मा वंदनम हस्तौ वृक्षाल्य मंत्रपुष्पाजलि हरि ओम जगने पूर्व